क्या बता तो दिया मैंने सब कुछ निदेश ने हक हुए कहा अच्छा साले पुलिस को बेवकूफ समझता है सच सच बता तू ने ही अपनी बीवी को मारा था ना न, न, न, नहीं नहीं नहीं मैंने मैंने तो मैंने बताया तो मैंने रमेश को मारा था और अनीता ने मेरी बीवी को मारा था हमने मर्डर एक्सचेंज किया था चुप चुप साले झूठ बोलेगा तो बहुत पीटूंगा तूने ही अपनी बीवी को मारा था मुझे पता था की अनिता शरीर से बहुत कमजोर है और वो मीरा को नहीं मार सकती इसीलिए तूने पहले ही अपनी बीवी को मारकर सुला दिया था फिर बाद में अनीता को अपना मोहरा बनाया ताकि तू बचा रह सके आ, न, न, न, न, न, न, नहीं साहब आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता मैंने मीरा को नहीं मारा है यकीन करो मेरा विक्रांत ने उसके सिर को टेबल पर दबा दिया जिससे नितेश की चीख निकल पड़ी नितेश मर्डर प्लान करना और मर्डर करना दोनों ही बराबर का क्राइम है तुम जितनी जल्दी सब कुछ सच बोल दोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है समझे सर मैंने सब कुछ बता दिया है कुछ नहीं छुपाया नितेश को अब बोलने में भी तकलीफ हो रही थी अच्छा तुमने सब कुछ सच बता दिया है इतना कहते हुए विक्रांत ने नितेश का चेहरा घुमाकर उसके गाल के दूसरे साइड को टेबल से चिपका दिया फिर बोला तुमने अनिता को मर्डर एक्सचेंज का प्लान बनाकर बस उसे फंसाया है एक्चुअल में जब अनिता तेरी बीवी को मारने के लिए पहुंची तो उससे पहले ही तू मीरा को मारकर घर से बाहर निकल चुका था तेरी कपड़े वाली शॉप घर के बगल में ही थी तो वहां से घर पर आकर मीरा का मर्डर करके वापस शॉप पर जाना बहुत आसान था और तूने यही किया है। तूने मीरा को मारकर उसे कंबल में लपेटकर सुला दिया और फिर जब अनीता उसे मारने के लिए पहुंची तो उसने भी चाकू से उस पर हमला कर डाला अनिता को लगता है कि उसने ही मीरा की हत्या की है जबकि असली हत्यारा तो तू है तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं लगेगा विक्रांत की बातें सुन वहां खड़े पुलिस वाले भी शॉक्ड रह गए दरअसल विक्रांत के दिमाग में इन सब बातों का आइडिया पिछले शाम अपनी टीम के सदस्यों से आया था शाम को पार्टी में सुनिधि और राघव आपस में अनीता सावरकर के बारे में बातें कर रहे थे वो कह रहे थे कि अनीता इतनी कमजोर सी दिखती है वो भला ऐसे किसी का मर्डर कर सकती है उस वक्त सुनिधि ने भी यही कहा था कि हो सकता है कि नितेश ने डरा धमकाकर अनीता को मर्डर करने के लिए मजबूर किया हो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर विक्रांत ने अनुमान लगाया था कि मीरा के मर्डर में वो तीसरा आदमी यही नीतिश ही रहा होगा विक्रांत ने नीतिश से सच उगुलवाने के लिए नीतेश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ भी लगा दिया और फिर बोला सच सच बता साहब मैं कितनी बार बताऊं आपको मैंने सिर्फ रमेश का मर्डर किया था मीरा को मैंने नहीं मारा था उसे अनिता ने मारा था यकीन करो मेरा मैं सच बोल रहा हूँ ये क्या कर रहे हो विक्रांत अचानक वहां नैना पहुंच गई पुलिस स्टेशन है कोई गैंगस्टर का अड्डा नहीं है जो कि तुम इस तरह से किसी को ट्रीट कर रहे हो नैना के आते ही विक्रांत ने नीतिश का बाल छोड़ दिया वो खाँसते हुए सीधे होकर बैठ गया फिर वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने नीतेश को पीने के लिए पानी दिया विक्रांत इसने मीरा को नहीं मारा है ये तीसरा आदमी नहीं है अगर इसने उसका मर्डर किया होता तो ये केस कब का सॉल्व हो चुका होता हमारे पास इसके दुकान के सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ दिख रहा है कि ये मीरा की मर्डर वाली पूरी रात दुकान से नहीं हिला है। और दूसरी बात भले ही इसका दुकान और घर पास में है लेकिन फिर भी दोनों के बीच दो तीन किलोमीटर का अंतर था और ऊपर से उस दिन काफी तूफान भी आया हुआ था इसका घर आकर मर्डर करके फिर फिर वापस जाना पॉसिबल नहीं लग रहा। ये तीसरा आदमी कोई और ही है। नैना की बातें सुनने के बाद विक्रांत को लगा शायद ये बात सही हो। लेकिन फिर भी उसने अपने लेवल से इसे चेक करने के लिए कहा ठीक है फिर मुझे इससे कुछ पूछना है इसके बाद ही कंफर्म हो जाएगा कि ये था या नहीं विक्रांत ने अपने लाइट डिटेक्टर के भरोसे फिर से नीतेश से सवाल करने का फैसला किया लाई डिटेक्टर के सामने क्या नितेश सच बोल पाएगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को जब विक्रांत ने यह कहा कि वो नितेश से कुछ सवाल पूछना चाहता है तब नैना को लगा कि विक्रांत कुछ बेहद कॉम्प्लिकेटेड से सवाल करेगा उस वक्त विक्रांत का कॉन्फिडेंस देखकर हर किसी को यही लग रहा था लेकिन विक्रांत ने नीतेश से सीधा सा सवाल किया नितेश क्या तुमने मीरा का मर्डर किया था नहीं मैंने उसे नहीं मारा नितेश ने तुरंत ही जवाब दिया इस जवाब के साथ ही विक्रांत के दिमाग में हरे रंग की लाइट जल उठी विक्रांत के चेहरे का रंग उतर गया यहां तो सारा गेम ही पलटा हुआ नजर आ रहा था अगर नितेश ने मीरा को नहीं मारा तो फिर कौन हो सकता है ये तीसरा आदमी अगर नितेश नहीं है तो कौन हो सकता है विक्रांत के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अब आगे की इन्वेस्टिगेशन कैसे करे कुछ देर तक सोचते रहने के बाद विक्रांत ने नितेश से अगला सवाल पूछ लिया तुम्हें पता है कि मीरा का मर्डर किसने किया है हाँ अनीता ने मारा उसे बकवास मत करो बस हाँ या ना में जवाब दिया करो विक्रांत ने कहा इसके साथ ही उसके दिमाग में बजर के साउंड के साथ रेड लाइट जल पड़ी यानी कि नितेश झूठ बोल रहा है दरअसल उसे भी नहीं पता है की मीरा का मर्डर किसने किया है अब तो विक्रांत का दिमाग सुन पड़ गया विक्रांत के सवाल सुन नैना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे समझ नहीं आ रहा रहा था कि आखिर विक्रांत इतने साधारण से सवाल क्यों कर रहा है? ऐसे कौन सच्चाई बताएगा उधर विक्रांत का दिमाग पगलाया हुआ ही था कि उसे याद आया की अभी उसके लाइट डिटेक्टर के क्रैश होने में काफी टाइम है तो उसने तुरंत ही नैना की तरफ देखते हुए कहा अनिता अनिता कहा है मुझे उससे भी कुछ पूछना है वैसे जो सवाल विक्रांत ने अभी नितेश से पूछे थे उसे देखते हुए नैना उसे अनीता को इंटेरोगेट करने की परमिशन तो नहीं देना चाहती थी लेकिन अनीता बगल वाले लॉकअप में ही थी और उससे पूछताछ करने में नैना का कोई नुकसान भी नहीं था सो उसने विक्रांत को अनीता से पूछताछ करने की परमिशन दे दी विक्रांत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ अनिता के पास पहुँचा वो सोच रहा था कि मशीन के टाइम लिमिट खत्म होने से पहले ही अनीता से पूछताछ कर लू लेकिन जैसे ही वो अनीता की सेल में दाखिल हुआ तुरंत ही उसके दिमाग में बना हुआ रेड और ग्रीन लाइट का सिग्नल गायब हो गया अब जाकर विक्रांत को पता लगा कि एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट से सिर्फ एक ही इंसान का टेस्ट किया जा सकता है इसे दोबारा से किसी दूसरे इंसान पर नहीं यूज किया जा सकता है अब मजबूरन विक्रांत को दूसरा लाइट डिटेक्टर एक्टिवेट करना पड़ा अनिता के कमरे में अंधेरा था इसलिए वो विक्रांत का चेहरा ठीक से नहीं देख सकी और ना ही उसे पहचान सकी सेल में सिर्फ एक ही बल्ब लटका जल रहा था जो कि अनीता के चेहरे पर ही चमक रहा था विक्रांत ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया उसने अनीता के पास पहुंचते ही कहा देखो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं उनका जवाब बस तुम हाँ या ना मैं देना इतना कहने के बाद विक्रांत ने सीधे ही अनिता से पूछ लिया क्या तुमने किसी का मर्डर किया है हाँ अनिता ने बेझिझक होकर उत्तर दिया लेकिन इस जवाब के साथ ही कुछ ऐसा हुआ जिससे विक्रांत हैरान रह गया उसके दिमाग में बजर के साथ लाल लाइट जल उठी यानी कि अनीता जो कह रही है वो गलत है क्या तुमने मीरा को मारा है हाँ इसके साथ ही फिर से बजर बज उठा और विक्रांत के दिमाग में लाल लाइट जल उठी मतलब कि मीरा का मर्डर अनिता के हाथों नहीं हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनिता जानबूझ असली कतल को बचाने की कोशिश कर रही है विक्रांत सारा सच जानना चाहता था तो उसने आगे अनीता से सवाल किया क्या तुमने मीरा को मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया था हाँ हरे रंग की लाइट जल उठी तो फिर तुम उसे जान से मारने तक चाकू घोटती रही थी हाँ, फिर से बदर के साथ रेड लाइट जल उठी तुमने मीरा को जान से मारने के लिए उसका गला घोटा था नहीं हरी लाइट जल उठी विक्रांत कुछ पल रुक सोचता रहा और फिर उसने अगला सवाल किया क्या तुम्हे पता है की मीरा का मर्डर किसने किया है